बैंक वालों की चिंता इसलिए बढ़ी हुई थी क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं था कि यह डकैत वास्तव में बैंक से क्या सामान लूट कर गए हैं लुटेरों ने कुल 10 लॉकर को तोड़ा था अब अगर इन लॉकर के मालिकों ने मनमाना सामान बताते हुए बैंक से हजाना मांगना शुरू कर दिया फिर तो बैंक के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी इस तरह के जुर्माने भरते भरते तो बैंक दिवालिया घोषित हो जाएगा इसलिए मिस्टर मलिक यहां पहुंचे हुए थे क्योंकि वो बैंक के काफी बड़े स्टॉक होल्डर है इसलिए वो काफी परेशान दिख रहे हैं और लगातार ही, है। ही है और वो परेशान भी क्यों न हो आखिर उनका भी तो लॉकर इसी बैंक में था विक्रांत बैंक के भीतर दाखिल होने लगा चारों तरफ सामान इधर उधर फैला हुआ था कहीं सोने चांदी के जवाहरत कहीं मोती की मालाएं बिखरी हुई थी ऐसा लग रहा था कि लुटेरों ने यहाँ के सामान लूटने से पहले काफी तोड़फोड़ भी की थी विक्रांत किसी तरह से इन सब सामानों को अपने पैर के नीचे आने से बचाते हुए भीतर की तरफ दाखिल होता जा रहा था अभी वो कॉरिडोर में ही पहुंचा था कि वहां उसने देखा कि फोरेंसिक टीम अपने काम में लगी हुई थी फॉरेंसिक टीम की मिस गीता भी यहाँ मौजूद थी वो काफी सीरियस होकर अपने काम में लगी हुई थी विक्रांत कॉरिडोर से होता हुआ तेजी से अपने लॉकर की तरफ भागा लॉकर रूम में पहुंचते ही उसने दरवाजे पर खड़े खड़े देखा कि उसका भी लॉकर टूटा हुआ था बड़े टूटे हुए लॉकर को देखकर विक्रांत का दिल जोर से धड़कने लग गया मानो उसे कोई गहरा इलेक्ट्रिक शॉक लग गया हो विक्रांत के शरीर में कंपन शुरू हो गया वो मन ही मन सोचने लगा हे hey भगवान हे भगवान इन डकैतों को छो लॉकर में से बस दस ही लॉकर मिले लूटने को और उसमें से मेरा भी लूट गया हाँ मैं छोड़ूंगा नहीं, नहीं नहीं किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा विक्रांत भागता हुआ अपने लॉकर के करीब पहुंच गया जैसे उसने अपने लॉकर में नजर डाली वो सन्न रह गया ओ कॉट ये क्या ये कैसे हो सकता है मिस्टर मलिक के दिए हुए पैसे विक्रांत ने जिस हाल में लॉकर के भीतर रखे थे वो वैसे ही उसमें पड़े थे। के पड़ा होने के बाद भी कुछ ले क्यूँ नहीं गए विक्रांत अपने हाथ में पैसे वाला बैग लेकर वहां से चलने लगा तभी अचानक से मिस गीता उसकी तरफ देखते हुए बोल पड़ी है hey, रुको बैग कहा ले जा रहे हो वापस रखो ये मेरा है मेरा बैग है किसी का भी हो रखो तुम हर जगह तुम्हारा जरूर कुछ ना कुछ मामला फंसा रहता है उसमें फिंगरप्रिंट वगैरह हो सकते हैं ना पहले हमें सैंपल ले ले, ले दो फिर बैग मिलेगा तुम्हें इतना जवाब दिया विक्रांत हैरान होकर इधर उधर देख रहा था तभी विक्रांत को उन्हें देखकर कुछ देर पहले की बात याद आ गई जब अमित और सुदेश अंदर किसी लाश के मिलने की बात कर रहे थे विक्रांत को लगा शायद बैंक के अंदर लाश मिलने की वजह से ही ये लोग इतना सीरियस होकर काम कर रहे है विक्रांत को लगा कि हो सकता है कि जो लुटेरे यहाँ बैंक लूटने आए हुए थे उन्हीं में सामान और पैसे के बंटवारे को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ होगा और फिर आपस में ही किसी को मार दिया गया होगा तभी यहाँ पर इतना सारा सामान भी फैला हुआ है। विक्रांत बैग वही छोड़कर लॉकर रूम से बाहर आने लगा बाहर कोरिडोर में आते ही उसकी नजर वहाँ पर रखी एक डेड बॉडी पर पड़ी विक्रांत इस लाश को देख दंग रह गया उसका शरीर मानव सुन पड़ गया हो बॉडी देखने में काफी छोटी लग रही थी ऐसा लग रहा था कि किसी बच्चे की डेड बॉडी थी और दूसरी बात बॉडी में थोड़ी सड़न भी शुरू हो गई थी और इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि यह बॉडी एक वैक्यूम पॉलिथिन के अंदर पैक करके रखी हुई थी बॉडी को किसी तरह से पॉलीथिन के भीतर रखकर पैक किया गया था पॉलीथिन के भीतर बॉडी को इतनी टाइट तरीके से पैक करके रखा गया था कि वो भी पॉलीथिन की शेप में आ चुका था डेड बॉडी को साइड में मोड़ कर रखकर गया था और इसका हाथ भी पीछे की तरफ करके बांधा गया था चेहरा भी काफी विक्षत हो चुका था कुल मिलाकर यह बॉडी देखने में काफी भयावह लग रही थी विक्रांत बड़े ध्यान से डेड बॉडी की तरफ देख रहा था अब जाकर विक्रांत को समझ आया कि अमित जो मरे हुए व्यक्ति की मरने की बात कर रहा था उसका क्या मतलब था विक्रांत मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ मत आओ फिर भी तुम यहाँ खड़े हो गीता ने विक्रांत को डांटते हुए कहा वो उसे वहां से हटाना चाहती थी गीता मैम ये हुआ कैसे? विक्रांत ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। किसी बच्चे की डेड बॉडी लग रही है ना? नहीं बच्चे की बॉडी नहीं है ये एडल्ट की डेड बॉडी है इसे इस पॉलीथिन में इस तरह से पैक किया गया है इसलिए बॉडी बहुत छोटी लग रही है फॉरेंसिक टीम के साथ काम कर रहा सौरभ बोल पड़ा ये तो इतनी सिकड़ी हुई सी क्यों लग रही है विक्रांत ने फिर से सवाल किया अरे इस पर बैक्टीरिया एक्टिव हो गए हैं बॉडी सड़नी स्टार्ट हो गई है सौरभ ने विक्रांत को बताया दरअसल बॉडी को कई सारे लेयर वाले पोलिथीन में पैक करके रखा गया था और शायद ये काफी दिन से रखा हुआ था इस वजह से इसमें बैक्टीरिया लगना शुरू हो गया था ओह विक्रांत को थोड़ी हैरानी हुई अच्छा तो ये लुटेरे अपने साथ डेड बॉडी क्यों लेकर आए हुए थे लुटेरे अपने साथ डेड बॉडी लेकर नहीं आए थे मिस ने बताया बल्कि ऐसा लग रहा है कि डेड बॉडी को यहीं पर काफी दिन से यहीं लॉकर रूम के भीतर रखा गया था क्या विक्रांत यह सुनकर सन्न रह गया नहीं ये कैसे हो सकता है लॉकर के भीतर डेड बॉडी और किसी को पता भी नहीं चला ये कैसे हो सकता ये वैक्यूम बैग है इसके भीतर रखी हुई किसी चीज की स्मेल बाहर नहीं आ सकती और फिर इसे एक लॉकर के भीतर रखा गया था सौरभ ने एक्सप्लेन किया ऐसा लग रहा है कि बॉडी को पहले बड़े से वैक्यूम बैग में रखा गया उसके बाद एक सूटकेस में भर के यहाँ लाकर लॉकर में डाल दिया गया इसलिए ना किसी को स्मेल आई और ना किसी को पता चला सौरभ जिस तरह जिस तरफ इशारा करते हुए सब बता रहा था उधर ही विक्रांत ने नजर डाली तो देखा की वहाँ पर एक बड़ा सा बॉक्स पड़ा हुआ था इस बॉक्स का आकार विक्रांत के लिए हुए लॉकर के आकार से करीब दो गुना बड़ा था जाहिर है कि इतने बड़े लॉकर को लेने के लिए इसके मालिक के सालाना काफी ज्यादा पैसे बैंक को भुगतान करना पड़ रहा होगा विक्रांत ने बॉक्स के आकार को देखकर अनुमान लगाया था कि इसे बैंक के लॉकर में रखने के लिए सालाना तकरीबन दस हजार से भी ज्यादा रुपए बैंक को चार्ज के तौर पर देना पड़ता होगा विक्रांत बड़े ध्यान से इस टूटे हुए बॉक्स को देख रहा था जो की लॉकर रूम के भीतर बने लॉकर के अंदर रखा हुआ था और इसी बॉक्स के भीतर सूट के इसमें ये डेड बॉडी रखी हुई थी विक्रांत का सिर चकरा रहा था उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था अभी विक्रांत कुछ सोच विचार कर ही रहा था कि वहां पर टेम्परे टीम हेड नैना भी पहुंच गई ये केस उसे ही सौंपा गया था और उसे टीम ए और बी की मदद से इसे सॉल्व करना था हालांकि नैना को पहले से ही पता था कि अंदर से कोई डेड बॉडी मिली है लेकिन फिर भी वो इस क्षत विक्षत लाश को देख हैरान रह गई उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किस कंडीशन में ये इतनी बुरी हालत में पहुंची है उससे भी ज़्यादा हैरानी वाली बात ये ये थी कि लुटेरे बैंक के के भीतर पैसे लूटने आए आए आए थे थे थे या फिर डेड डेड बॉडी बॉडी खोजने खोजने और अगर वो सच में खोजने के लिए थे, तो इसे लेकर क्यों नहीं गए घटना स्थल को देखकर तो साफ पता लग रहा है कि यहां से कोई भी कीमती सामान गायब नहीं हुआ उन्होंने तो लॉकर रूम के लगभग दस लॉकर तोड़े लेकिन एक से भी पैसा नहीं लूटा था यहां तक विक्रांत का लॉकर भी उन्होंने तोड़ दिया था लेकिन उसके भीतर रखा पैसा जैसे का तैसा रखा हुआ था कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लुटेरे सिर्फ लाश को बाहर निकालने के लिए आए थे क्या हो सकता है कि वो इस डेड बॉडी को किसी तरह से पुलिस के संज्ञान में लाना चाह रहे हों, ताकि पुलिस इस डेडबॉडी के बारे में पता लगाने की कोशिश करे